ब्रह्मा जी ने अपने तप को पूरा किया और ब्रह्मा जी के तप के पूर्ण होने पर ही ब्रह्मा जी को भगवान के बैंकुट धाम का दर्शन हुआ और धाम के बाद भगवान का दर्शन हुआ अब ब्रह्मा जी को पता लगा कि जहां से मैं पैदा हुआ हूं वे स्वयं भगवान श्रीमद नारायण है इन्होंने ही मुझे पैदा किया भगवान ने सुंदर चतुर भागवत का उपदेश दिया ब्रह्मा जी को भक्तों ज्ञानम परम गुये यद विज्ञान समन्वित सहरस्यं तरंगम चा गदितम गदितम गया भगवान कहते हैं ब्रह्मा जी जरा ध्यान देकर सुनिए मैं अपना अत्यंत गोपनीय ज्ञान तुम्हें प्रदान कर रहा हूं अहमेवा समेवाग्रे नान्य यद परम हम यदे तो वैशिष्य तथोस्में हम भगवान कहते ब्रह्मा जी सृष्टि के पूर्व केवल मैं ही था और निष्क्रिय था मेरे अतिरिथि कुछ भी नहीं था ना स्तूल था ना सूक्ष्म था एकमात्र मेरी ही सता थी मानो यहां पर ब्रह्मा जी ने भगवान से जिज्ञासा की अच्छा प्रभु जब आप बिल्कुल अकेले थे और आपके अलावा अन्य कुछ नहीं था तो फिर ये दुनिया आपने कैसे बना दी सरकार जिससे दुनिया बनी वे दुनिया का कुछ ना कुछ आपके पास साधन तो होगा जी बिना साधन के आपने अकेले ही इस दुनिया को कैसे बना दिया आपके पास कुछ तो होगा प्रभु भगवान बोले ब्रह्मा जी कुछ भी नहीं था इसलिए जो भी कुछ मैंने बनाया वे बनने वाला और बनाने वाला मैं ही हूं क्योंकि मैं अकेला था मेरे पास ना कोई साधन था और ना कोई दूसरा बनाने वाला कर्मचारी था इसलिए बनाया भी मैंने और बना भी मैं निमित कारण और उपादान कारण अब यहां पर भक्तों बड़ी ध्यान देने वाली बात है निमित कारण और उपादान कारण कुमार जो गढ़ा बनाते हैं कुमार के पास मट्टी होगी डंडा होगा चकरा होगा पानी होगा धागा होगा ये सब चीजें जब उसके पास होगी तभी ही कुमार गड़ा बना सकता है क्योंकि बनाने वाला होता है निम्त कारण और बनने वाला होता है उपादान कारण अब कुमार खुद तो गड़ा नहीं बनेगा ना साहब सुनार ने सोने का कड़ा बनाया गहना बनाया तो सुनार खुद तो गहना नहीं बन सकता खुद तो कला नहीं बन सकता अगर सुनार के पास सोना होगा तभी तो सुनार जेवर आदि बनाएगा तो निमित्त कारण कौन सुनार और उपादान कारण सोना बनाने वाला सुनार और बनने वाला सोना तो ऐसी कोई वस्तु हो ऐसा संसार में कोई है जो बनने वाला और बनाने वाला निमित्त कारण और उपादान कारण मोर ने पंख बनाया मोर का पंख मोर का पंख ध्यान देकर सुनना मोर कोई पंख बाजार से खरीदने नहीं जाता साफ खुद ही पंख बनाता है तो बनने वाला भी कौन मोर और बनाने वाला मोर और, और दूसरा उदाहरण मकड़ी का जाला अब मकड़ी कोई बाहर से जाला तो खरीद के नहीं लाती है तो बनाने वाली मकड़ी और बनने वाली मकड़ी है तो जिसका निमित्त कारण हो जिसका उपादान कारण हो इसलिए भगवान ब्रह्मा जी को कहते हैं कि मेरे अतिरिक्त कुछ भी नहीं था ना स्तूल ना सूक्ष्म कुछ भी नहीं था केवल मैं था तो <coughs> बनाने वाला और बनने वाला कौन मैं सियाराम मैं सब जग जानी करो प्रणाम जोरी जुग पानी इसलिए हमारे तो संत तुलसीदास जी क्या कहते हैं साहब ये पूरा जगत कौन सियाराम सियाराम मैं सब जगह जानी सब जगत तो सिया वा सिया प्रभु रामचंद्र जी कैसा तो भगवान ब्रह्मा जी को कहते हैं कि ब्रह्मा जी बनने वाला मैं बनाने वाला भी मैं हूं चतुर्श्लोक भागवत का उपदेश देते हैं भगवान ब्रह्मा जी को भक्तों जीव तत्व जगत तत्व माया तत्व और आत्मा तत्व संसार में सबसे पहले पैदा होने वाले जीव कौन है साहब ब्रह्मा जी तो जीव तत्व हे ब्रह्म तुम्हें मैं ही पैदा करने वाला हूं और तुम्हारे द्वारा अनेकों जीव जो पैदा होंगे वो सब मेरी कृपा से होंगे इसलिए जीव तत्व वो मैं ही हूं जगत तत्व अरे तुम इस जगत को देख करे हो पृथ्वी जल लग्नि वायु आकाश सूर्य चंद्रमा आदि इस जगत का रचेता मैं हूं इस जगत का मालिक मैं हूं तो जगत तत्व आत्मा तत्व मेरे बिना कोई नहीं रह सकता कौन रह सकता है साहब भगवान के बिना आत्मा गीता में कहते हैं भगवान दसवें अध्याय के बीसवें श्लोक में आहम आत्मा गोड़ा केश सारे जीवों के अंदर आत्मा के रूप में अर्जुन में ही रहता हूं और मेरी कृपा से सबको चेतना मिलती है और यदि मेरा चमक कार बार आ जावे तो कितना प्रेम करते उस जीव से घर में भाई बहन आदि पिता माता से कितना प्रेम करते हैं जब तक परमात्मा भक्तों उस जीव के अंदर होगा तब तक प्रेम होगा वो भगवान जब शरीर से निकल जाते हैं तब तो क्या कहते भैया जल्दी से लेकर चले जाओ नहीं तो इसकी जो लाश है वो बदबू मार जाएगी आत्मा तत्व वो आत्मा में ही और माया तत्व भैया माया भी भगवान की बड़ी काम की चीज है माया चौबीस ग्रेड के सोने का गहना नहीं बन सकता साहब बिस्किट बन सकता है गहना नहीं बन सकता क्यों जी भैया उसमें टाका नहीं लगा सकते हैं और टाका लगाने के लिए तो सोने में मिलावट करने ही पड़ेगी तभी तो उसमें टाका लगेगा कोपर तांबा आदि मिलाते हैं उस सोने में तब जाकर उसमें टाका लगता है अरे किसी मरीज को हॉस्पिटल में लेकर चले जाओ डॉक्टर साहब दिल की पट्टी लगाएंगे और वो पट्टी यदि सीधी जा रही है तो डॉक्टर साहब कहेंगे भैया लेकर चले जाओ ये चले गए इस संसार से और दिल की पट्टी भी कभी ऊपर जाती है कभी बीच में और कभी नीचे ये अप डाउन ऊपर नीचे होती रहती है तो कहते भैया ये आदमी जीवित है ये है माया भगवान की कभी ऊपर ले जाती है कभी बीच में पड़क देती है कभी नीचे गिरा देती है कभी सतो तमो रजो सतो तमो रजो यह है भगवान की माया और माया से कोई भी मुक्त नहीं है जल चेतन गुण दोष में विश्व की करता संसार में कोई नहीं है जो इन दोषों से भक्तों मुक्त हो कोई ऐसा संसार में और भगवान की कृपा अरे भगवान की कृपा तो गुणाक्षर ने आए यहां पर ध्यान देकर सुनने वाली बात है भक्तों गुण अक्षर ने एक लकड़ी की पिलाई उस लकड़ी की पिलाई पर आप गिलू लगा दीजिए साहब और दूसरी पिलाई लीजिए आप दोनों को ऐसा मिलाइए साहब और मिलाने के बाद आप हटा दीजिए आप देखिए कभी तो वो वैष्णव तिलक बन जाएगा स्वास्थ्य बन जाएगा होम बन जाएगा त्रिशूल आदि बन जाएगा अब तो आप बोले गरे ये तो त्रिशूल का चिन्ह बन गया ये तो वैष्णव तिलक बन गया अब आप साफ विचार करें कि ये दोबारा बन जावे तो भैया हजार मरतबा प्लाई बोट ले लेना हजार मरतबा उसको गीलू लगा देना और हजारों मरतबा उसको चिपका हटा देना वो नहीं बनेगा बन गया कैसे बना क्यों बना इसे कोई नहीं जान सकता यह है भगवान की कृपा गुण अक्षर ने कुरुक्षेत्र लड़ाई के मैदान में अर्जुन खड़े हैं और ठाकुर जी कहते हैं कि अर्जुन तुम मेरे प्रिय भक्त हो इसलिए गुप्त ज्ञान में तुम्हें दे रहा हूं रणभूमि कुरुक्षेत्र में गुरु द्रोणाचार्य खड़े हैं और विष्ण पितामह जी हैं इन सबके बावजूद भगवान कृष्ण ने गीता का ज्ञान तो केवल अर्जुन को ही दिया इसलिए भगवान की कृपा कब हो जाए कैसे हो जाए कहां हो जाए इसे कोई नहीं जान सकता बड़ा सुंदर भगवान ने ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया अब भगवान को प्रसन्न कैसे किया जाए भगवान किस पर रिश्ते हैं भगवान सुंदरता पर मरते हैं कुब्जा तो तीन जगह से टेढ़ी थी साफ और भगवान ने तो कुब्जा को कहा कि सुंदरी अरे सुंदरी तो सुंदरता का भी सवाल नहीं उठता भगवान को प्रश्न करने के लिए भगवान ज्यादा जो तपस्वी हो उन पर प्रसन्न हो जाते हैं जिनको बहुत वेद का ज्ञान हो तो भैया गजेंद्र कौन से विद्यालय में गया प्रतिपूर्वक गजेंद्र ने एक हाथी ने एक पुष्प ठाकुर जी को अर्पित किया और भगवान तो रीझ गए तो बड़े बड़े ज्ञानी का भी सवाल नहीं उठता भगवान को प्रसन्न करने के लिए ये बड़े बड़े बूढ़े लोग जो तपस्या करते उन पर भगवान प्रसन्न हो जाते हैं तो महाराज ध्रूप महाराज जी ने तो पांच साल की अवस्था में भजन किया भगवान तो उनके भजन पर भी प्रसन्न हो गए तो आयु का भी कोई सवाल नहीं है तो भगवान को कैसे प्रसन्न किया जाए भक्तिया तुष्यति केवलम नच गुणम भक्ति प्रियो माधव केवल भक्ति के द्वारा प्रेम के द्वारा ही ठाकुर जी को प्रसन्न किया जा सकता है प्रेम का भूका हूं मैं बस प्रेम ही इकसार है प्रेम से मुझको भजो तो भव से बेड़ा पार है प्रेम से ठाकुर जी का भजन करना पड़ेगा और प्रेम से ही भगवान को प्राप्त किया जा सकता है और प्रेम की अन्यता कोई साधन नहीं है प्रेम बिन कुछ भी वो देवे मैं कभी लेता नहीं अजी प्रेम से एक फूल भी वे मुझे स्वीकार है बड़े बड़े भंडारे करा रहे हो लेकिन प्रेम नहीं है छप्पन भोग लगा रहे हो प्रेम नहीं है ठाकुर तो जी नहीं स्वीकार करते उन सब वस्तुओं जिसमें प्रेम ना हो रात दिन लोग भगवान से मांग रहे हैं तो ठाकुर जी सबकी प्रार्थना को सुनते हैं लेकिन भगवान कहते हैं मैं सबकी थोड़ी सुनता किसकी सुनते सब प्रेम बिन न सुनी पुकारे मैं कभी लेता नहीं अजी प्रेम की एक भक्ति ही करती मुझे लाचार्य है जिस प्रार्थना में प्रेम नहीं है मैं उस प्रार्थना को नहीं सुनता अपने कान में उंगली डाल देता हूं और जिस प्रार्थना में प्रेम है उसे मैं सुनता हूं तो साब लोग कहते हैं कि हमारे यहां यदि छोरे का जन्म होगा तो हम तो भगवान के मंदिर को पूरे मंदिर को पुष्प से सजाएंगे साहब बहुत बड़ा भंडारा करेंगे खूब लोगों को भोजन करवाएंगे यदि हमारे यहां छोरे का जन्म हो जावे तो सरकार हमको छोरा दे दीजिए तो क्या भगवान उनकी प्रार्थना को सुनते हैं तो बड़ा सुंदर कहते हैं अन्य धन और वस्त्र भूषण कुछ ना मुझको चाहिए आप हो जाए मेरा बस ये मेरा सत्कार है मुझे कुछ नहीं चाहिए ये धन या भूषण अरे केवल तुम मेरे हो जाओ इसी में मेरा सत्कार हो जाएगा अब आप आए क्यों हैं सरकार भक्त और भगवान के बीच में बातचीत है हा भगवान कहते भक्त तुम मुझसे ये भी पूछोगे मैं क्यों आया हूं दुनिया में हां सरकार आप इतना कुछ कह दिया तो ये भी बता दीजिए तो भगवान कहते सुनो बांध लेते भक्त मुझको अजी बांध लेते भक्त मुझको प्रेम की जंजीर से इसलिए तो धरती पे होता मेरा अवतार है भक्त लोग अपने प्रेम के बंधन में मुझे बांध देते हैं इसलिए तो मेरा इस धरती पर अवतार होता है तो भगवान को प्रसन्न करने के लिए भगवान को प्राप्त करने के लिए वे साधन है भक्ति इसके अन्यथा ठाकुर जी नहीं प्रसन्न होते प्रेम होना चाहिए सा धन दौलत इसकी किसी चीज की अभी आवश्यकता नहीं है परमात्मा को प्रसन्न करने के लिए केवल भक्ति लेकिन शक्ति वाली भक्ति नहीं साहब प्रेम भक्ति जहां पर प्रेम भक्ति होती है वहां पर और किसी विद्या की अभी आवश्यकता ही नहीं है बड़ा सुंदर यहां पर पुराण के दस लक्षणों का वर्णन दिया गया श्रीमद् भागवत महापुराण में दस लक्षण है पहला स्वर्ग दूसरा विस्वर्ग तीसरा स्थान चौथा पोषण पांचवा ऊटी छठा मनमंत्र सातवा वंश आठवा निरोध नौवा मुक्ति और दसवा अश्रय। ये दस लक्षण है इनका विस्तार से हम वर्णन कब करेंगे अंतिम दिन कथा में हम करेंगे इसका विस्तार इसी प्रकार से श्रीमद भागवत महापुराण का दूसरा स्कंद यहां पर विश्राम होता है और हम तीसरे स्कंध में प्रवेश करते हैं राजा परीक्षित ने श्री सुखदेव महाराज जी से कहा मंदिर में तो भगवान विराजमान होते हैं तो मंदिर हमारा पूजनीय बन जाता है क्योंकि भगवान वहां होते हैं और सब लोग भगवान का दर्शन के लिए जाते हैं तो भगवान उस मंदिर में है वे मंदिर इतना पूजन्य बन जाता है और जिस घर में ठाकुर जी का आना जाना हो तो वो घर नहीं वो तो मंदिर बन जाता है तो परीक्षित महाराज जी सुखदेव जी से कहते हैं कि आप हमें यह बताइए भगवान हमारे परदादा जी विदुर महाराज इनके घर पर भगवान श्री कृष्ण का आना जाना लगा रहता था वो तो मंदिर हुआ तो ऐसे मंदिर जिसे घर का त्याग कर विदुर महाराज जी क्यों चले गए इसका कारण क्या है श्री सुखदेव महाराज जी कहते हैं कि राजा परीक्षक जिस समय पांडवों को बनवास मिला और वनवास काटकर जब पांडव जन आए हैं तो इनके पास कुछ राज्य नहीं था भगवान श्री कृष्ण पांडव की ओर से भक्तों राज दूत बनकर गए और जब दुर्योधन को पता लगा कि कृष्ण आ रहे हैं तो बड़ा स्वागत हस्तिनापुर में भगवान कृष्ण का किया गया भगवान श्री कृष्ण राजा दूतरास्त के पास जाते हैं दुर्योधन भी वही था दुर्योधन कृष्ण को अपने पक्ष में करने के लिए क्या कहता है कि सरकार आपका भोजन आज हमारे घर है मैंने छप्पन प्रकार के भोजन आपके लिए बनाए मानो भगवान दुर्योधन के भोजन के भूखे हो आज भी लोग ऐसा करते हैं वे भगवान हमारे पेपर हो रहे हैं दस किलो की मैं डेक आपको दूंगा या दूंगी यदि मैं पहले लंबर पर आ जाऊं भगवान को रिश्वत दी जा रही है भगवान उनकी डेक के ही भूके हैं उनके चावल को और जहां पर वो तीसरे या चौथे लंबर पर आ गई या आ गया तो वो जो दस किलो की जो डेग थी वो पांच किलो के अंदर आ गई और यहां पर भी दुर्योधन कहता है कि हे माधव आज आपका प्रसाद हमारे यहां है भगवान कहते हैं कि दुर्योधन भोजन दो स्थिति में होता है एक यदि भूख हो और दूसरा खिलाने वाले के प्रीति प्रेम आपने देखा होगा दोनों स्थिति में भक्तों आप किसी अपने मित्र के घर जाते हो और मित्र आपको कहता आइए आइए सरकार भोजन का समय है तो आप भोजन कर लीजिए तो क्या कहते हैं देख मेरे दोस्त मेरे प्यारे मुझे भूख तो नहीं है लेकिन तू मुझे इतना प्रेम से कह रहा है तो मैं तेरे प्रेम के अंदर दो निवा मार लेता हूं साहब तो वो हो गया प्रेम के अंदर और भूख में यदि कहीं पर कोई अकाल आ जावे साहब कहीं सैलाब आ जावे तो वहां पर जब वो प्रजा जो कुछ लोग जो भूखे मरते हैं तो उनको भोजन जो है वो हेलीकॉप्टर के माध्यम से ऊपर से दिया जाता है और यदि भूख की स्थिति आ जावे भूख लग रही हो तो धक्का मार कर उस भोजन को हम खा जाएंगे अगर ऐसी स्थिति आ जाए तो भगवान कहते हैं कि मुझे भूख भी नहीं है और ना ही तो तेरे प्रति प्रेम अरे हमारा भोजन तो विदुर काका जी के घर पर है विदुर काका जी विचार करे मैंने इनका कब भोजन रख दिया और जब इन्होंने कहा है तो ये मेरे घर पर आएंगे विदुर महाराज जी चले गए प्रसाद की व्यवस्था करने के बाजार से केले लिए और अपनी पत्नी को कहा कि ले लीजिए आज हमारे घर पर भोजन करने के लिए कौन आ रहे हैं आपको पता है माधव आ रहे हैं दुर्योधन को मेवा त्यागो साग भी घर खाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई भगवान कृष्ण राजा दुतरास्त से कहते हैं कि महाराज यदि ये दुर्योधन आपके पुत्र हैं तो ये पांडव भी आपके ही पुत्र हैं क्यों क्योंकि वे आपके छोटे भाई पांडव महाराज के बेटा है अगर तुम उन्हें कुछ नहीं दे सकते हैं तो महाराज पांच ग्राम दे दो पांच गांव दे दो ताकि वे अपनी जीवा चला सके गति पाल सके धूतरास्त ने तो भक्तों कुछ नहीं कहा दुर्योधन निकाल कर कहता हे कृष्ण बहुत सम्मान हो गया साहब आपका तुमने क्या पांच गांव अरे पांच गांव तो दूर रहे मैं तो सुई की नोक जितना भी राज्य इन्हें नहीं दूंगा भगवान कृष्ण ने युद्ध की घोषणा कर दी कि अब तो महाराज फैसला युद्ध से ही होगा और भगवान की इच्छा थी भगवान की अपनी इच्छा थी भक्तों युद्ध करवाने की और जो भगवान की इच्छा होती है वही होता है हम थोड़ी कुछ कर सकते हैं भगवान ने कहा अब तो युद्ध ही होगा दुर्योधन ने कुछ कड़वे शब्द भगवान कृष्ण को कहे और यहीं से दुर्योधन श्रीहीन हो गया क्योंकि श्रीपति हमारे ठाकुर जी हैं अर्जुन ने तो गीता में कहा भगवान कृष्ण कहते अर्जुन युद्ध कर अर्जुन ने कहा हे लक्ष्मीपति कृष्ण किस चक्कर में लगा रहे हो साहब धन दौलत ऐश्वर्य से परिपूर्ण आपकी पत्नी और आप हमें कह रहे हैं युद्ध करने के लिए तो महाराज अपनी पत्नी से कहते हैं ही हमें सब कुछ दे दें वो लक्ष्मीपति है भगवान कृष्ण भगवान कृष्ण युद्ध की घोषणा कर कर चले गए